सर्वेश भूत गूढ़ो आत्मा ना प्रकाशते दृश्यते तो अग्र या बुद्धिया सूक्ष्म गूढ़ोत्मा गूढ़ोत्मा है यहाँ अर्सत्वात् संधि हुई है गूढ़ आत्मा नहीं तो आकाशवर्णय दीर्घ लगाएंगे तो क्या होगा गुढ़ात्मा तो अर्थत्वात यहाँ पर गुढ़ोत्मा हो गया आ और आ के स्थान में उ हो गया है। हैूढ़ आत्मा प्रदक्षित करना क्या करेंगे गूढ़ावेश गुढ़ आत्मा न प्रकाशते दृश्यते अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मे भूतु आत्मा ऐसा गूढ़ा न प्रकाशते सर्वेश भूतेषु आत्मा एसा गूढ़ा न प्रकाशते तो सूक्ष्मदर्शि सूक्ष्मया अग्रिया बुद्धिया दृश्यते तो सूक्ष्मदर्शि सूक्ष्मया अग्रिया बुद्धिया दृश्य देखिए यहाँ पर अर्थ सर्वे भूतेषु कि सभी प्राणियों में या सभी पदार्थों में आत्मा करते आत्मा रूप से विद्यमान सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान ऐसा करते परमात्मा सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान परमात्मा तिरोहित है तिरोहित है छी है सभी भूत सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान यह परमात्मा तिरोहित है यह परमात्मा कैसा है तिरोहित है इसलिए ना प्रकाशित है प्रकाशित नहीं होता है मतलब ज्ञात नहीं होता है या प्रत्यक्ष नहीं होता है कौन प्रत्यक्ष नहीं होता है हाँ परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है उसका साक्षात्कार नहीं होता है है सभी प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान सिर्फ क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि वो कैसा है मतलब तिरोहित है सर्वे सुविधे सु पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान या परमात्मा गूढ़ तिरोहित है अस्मात्नाथ ना प्रकाशित है प्रकाशित नहीं होता है ज्ञात नहीं होता प्रत्यक्ष नहीं होता है क्या सभी को प्रत्यक्ष नहीं होता है तो कहते हैं तू तू सूक्ष्म अग्रिया बुद्धिया दृश्य थे तू किन्तु सूक्ष्म दृश्य अर्थ है सूक्ष्म पदार्थों के जानने के स्वभाव वाले सूक्ष्म दृशी पदार्थों को जानने के स्वभाव वाले मतलब सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मवेदता सूक्ष्मदर्शी पदार्थ देखो ये देह की अपेक्षा सूक्ष्म क्या है इंद्री चक्षुवादी इंद्रिया उनसे भी सूक्ष्म मन उनसे भी सूक्ष्म और क्या है आपका मन का कारण अहंकार ये सब प्रकृति आत्मा परमात्मा ये सब क्या है सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ है ना तो सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मवेदता किन्तु सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा सूक्ष्म याथ है सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ सूक्ष्म पदार्थों को जानने में ध्यान देना बुद्धिया के दो विशेषण है सूक्ष्मया और अग्रिया बुद्धिया मनसा बुद्धि का अर्थ है यहाँ पे मन मन और वो मन कैसा कि सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ है और अग्रिया एकाग्र सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ एकाग्र मन से दिखाई देता है या एकाग्र मन से प्रकाशित होता है एकाग्र मन से प्रत्यक्ष होता है कौन हाँ किन्तु सूक्ष्म दर्शी ब्रह्म के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ एकाग्र मन से प्रत्यक्ष होता है तो जो साधना करते करते सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होने लगता है अभी तो स्थूल पदार्थों की ओर मन जाता है तो फिर सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ जब मन हो जाएगा तब उसको वो, वो मन का ऐसा होगा सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ एकाग्र यहाँ लग गया मन वहाँ लग गया इसलिए जो महात्मा होते हैं ना ज्यादा साधन भजन करने वाले पागल्य से हो जाते हैं मन यहाँ लग गया लग गया लोक दृष्टि से तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे व्यवहार नहीं हो पाता है राम रामचंद्र पर थे तो लोग समझते शराबी चल रहे हाथ पर ऐसे पड़ते है ना मन अंदर घुस जाएगा धरातल पे नहीं रहेगा तो इसे गति भी ठीक नहीं हो पाती शरीर की ऐसा हो जाता है देखिए जी सर्वे सुबूते सु आत्मा सभी पदार्थों में अन्वय हो गया शब्दार्थ हो गया अच्छा व्याख्या देख लो इसी पुस्तक के सारे देख ली अब देखना आ, परमात्मा को क्या बताया था सर्वे भूते स्व आत्मा सभी भूतों सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान परमात्मा सभी की आत्मा है इसमें देखो श्रुति है अंत प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा भगवान सर्वात्मा है सबकी आत्मा है अब सर्वात्मा पद का व्याख्यान इस श्रुति में ही है तैतृक की श्रुति है सर्वात्मा क्या है अंत प्रविष्टा जना नाम सभी के अंदर प्रविष्ट होकर शासन करने वाला अंदर प्रविष्ट होकर क्या हाँ तो जड़ चेतन सबके अंदर होकर के शासन करने वाला जो है वो क्या है सर्वात्मा है तो भगवान सब की आत्मा है भगवान सब में आत्मा रूप से विद्यमान है और आगे देखना तो अब ये देखिए यहाँ पर आया ना कि परमात्मा तिरोहित है ना किससे से है त्रिगुणात्मिका प्रकृति से तिरोहित है या त्रिगुणात्मिका माया से तुरोहित है माया करते यहाँ पर प्रकृति जो है ना ये विविध विचित्र आश्चर्यजनक कार्य रूप आश्चर्यजनक परिणाम होता है न प्रकृति का देखो नदी पर्वत आकाश सब रूपों में कौन है प्रकृति तो आश्चर्य कार्यों को उत्पन्न करती करते हैं है तो ये माया से तिरोहित है इसको व्याख्या में देखेंगे प्रकृति मिल जाएगा प्रकृति दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होगा दे इंद्री और विषय रूपों में कौन हुई? कौन हुई है जैसे मिट्टी ही घटादी रूप में परिणत हो जाती है मिट्टी के परिणाम घड़े घटादी हैं है वैसे तो प्रकृति का ही परिणाम इंद्री और रस किया विषय ये सब भौतिक भुत पदार्थ ये सब किसके परिणाम है ये प्रकृति के प्रकृति दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर फिर क्या करती है दे इंद्री में आत्मबुद्धि और विषयों में भोगित बुद्धि उत्पन्न करके दे इंद्री में आत्मबुद्धि होती व्यक्ति देह को अपना स्वरूप समझता है सोचता मैं ये हूँ मैं मोटा हो गया देख मोटा होने से मैं मोटा हो गया देह पतला होने से मैं पतला हो गया है आग कहानी होने से सोचता है मैं काना हो गया तो क्या है कि ये देह इंद्री में, में क्या होती है आत्मबुद्धि <आध्ण2> तो दे इंद्री में क्या होती है तो देद्री में आत्मबुद्धि को कौन उत्पन्न करता है प्रकृति भाई प्रकृति इतनी सुंदर देखो ये प्रकृति अच्छा लगता है कि नहीं लगता है देह अच्छी लगती है ना तो देह ही तो अपने में क्या करती है कि आत्मबुद्धि उत्पन्न कर रही है इस दृष्टि से अच्छा लगने के कारण अच्छा मतलब क्या है कि इसमें आत्मबुद्धि का कारण ये स्वयं भी है ना देव में आत्मबुद्धि दे के बिना होगी तो देव में आत्मबुद्धि होने का एक कारण भी है इसलिए उसको कहा गया है और दे क्या है प्रकृति दे क्या है प्रकृति प्रकृति सुन लेना प्रकृति दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर के दे इंद्री में आत्मबुद्धि उत्पन्न करती है आत्मबुद्धि उत्पन्न करने वाला प्रकृति को इसलिए कहा गया है कि प्रकृति यदि देह रूप में परिणत ना हो तो देह में आत्मबुद्धि होगी इस दृष्टि से कहा गया है कि वो प्रकृति दे इंद्री रूप में परिणत होकर के देह इंद्री में आत्मबुद्धि को उत्पन्न कर रही है वो भी एक कारण है केवल प्रकृति ही कारण है ऐसी बात नहीं है क्योंकि देखो जन्म जन्मांतर के अपने संस्कार पड़े हुए हैं पाप के उस कारण हो रहा है ना इसलिए उसमें एक हेतु प्रकृति भी है इस दृष्टि से कहा गया है कि देखो दे इंद्री में आत्मबुद्धि उत्पन्न करके हुँ? और विषयों में भोगित बुद्धि उत्पन्न करके विषय रूप में कौन परिणत हुई है प्रकृति तो विषय भोग प्रतीत होते हैं लगता है हमारे भोग पदार्थ हम इसको भोगे हम इसको उपयोग करें सेवन करें तो विषयों में भोग्य बुद्धि उत्पन्न करके कौन उत्पन्न करती है प्रकृति प्रकृति चलिए तो देमबुद्धि और विष्वों में भोग्यत बुद्धि उत्पन्न करके जब विषयों में भोगत बुद्धि होगी तो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा की बहिर्मुखी होगा अंतर्मुख होगा या बहिर्मुख भोग्यत बुद्धि उत्पन्न करके बहिर्मुख करके अपनी ओर आकर्षित करती है कौन आकर्षित करती है प्रकृति जिससे वह तो ऐसा होने से क्या होगा जब बहिर्मुख होगा तब वो श्रवण मनाध्यासन करेगा साक्षात्कार कर पाएगा तो क्या होगा बहिर्मुख होकर के विषय का उपभोग करता रहेगा और ऐसा जो बहिर्मुख व्यक्ति है उसके लिए परमात्मा त्रोहित है परमात्मा त्रोहित है अब ध्यान देना तो तिरोहित होने का मतलब है कि उसका शुद्ध अंताकरण उसका वास्तव में वासनाओं से अंताकरण ही है अंताकरण ही जैसे देखना अपनी कोई कपड़ा ऐसे लगा लेना तो कहेगा सूर्य ढक गया तो ढका तो अपना है ना बस तो वही समझ लेना जैसे कि मेघ का जो आवरण होता है ना तो मेघ का आवरण तो अपने नेत्रों पर होता है सूर्य को नहीं देख पाते है लोक व्यवहार होता है सूर्य ढक गया मेघ पे तो वैसे ही वास्तव में वासनाव कारण अपना मन त्रोहित हो गया इसलिए उपचार से परमात्मा को त्रोहित होना कहा गया है वासनाओ कारण मन त्रोहित है वही देखेंगे व्याख्या में ऐसे अजीत इंद्री व्यक्ति के लिए परमात्मा त्रोहित है मिला इसका अर्थ है कि साक्षात्कार का साधन सूक्ष्म बुद्धि अर्थात निर्मल अंताकरण अजित इंद्री का नहीं है मतलब अंताकरण ही त्रोहित हो गया है मलिन हो गया है अंताकरण के ऊपर मलिनता का आवरण आ गया है मलिनता क्या है वासनाएं है ना अंताकरण के ऊपर आवरण क्या है वासनाओं का चलिए रजतम का तो इसका अर्थ है कि साक्षात्कार का साधन निर्मल अंताकरण अधिक केंद्रीय का नहीं है अशुद्ध मुख मन होने के कारण है जब अशुद्ध मन होगा मुख मतलब विषय में जाने वाला अशुद्ध मुख मन होने के कारण व्यक्ति क्या करेगा विषय भोगेगा और विषय भोग करने से जो वासनाएं होती है ना अब भोजन जो करते हैं यदि वो भगवत प्रसाद मान कर लेते हैं तो ठीक है यदि वो भी बड़े स्वाद दृष्टि से खाते हैं ना ये बढ़िया है ये बढ़िया है तो भी भोग हो गया हर इंद्रिय का अपना अपना भोग है है ना वो भी भोग हो भो गया उसका ये चटर पटर ये खा लो वो खा लो उसमें रस लेने लगे तो भी भोग हो गया वो भी क्या है साधक के लिए अनर्थ का कारण बनता है भोजन तो कर लो भगवान का प्रसाद ले लो देह चलानी है फिर नहीं है कि ये बढ़िया वो बढ़िया क्या रखा है ये भी भोग है इनसे रचना का भोग है मां भारत में देखो जनक कहते हैं कि मैं भोजन करता हूं लेकिन मैं रस का स्वाद नहीं देता है भोजन करता हूं पर रस से उनको कोई मतलब नहीं है वैज्ञानिक स्थिति ऐसी होती है आगे देखेंगे तो अशुद्ध हाँ अशुद्ध मुख मन होने के कारण विषय भोगने से जो वासनाएं होती हैं उनसे परमात्मा साक्षात्कार का साधन मंत्ररो मंत्रोहित हो जाता है कौन हो हो होता है तो मन मंत्रोहित होता है इसलिए परमात्मा का तिरोहित होना कहा है यार ध्यान रखना और मन मंत्रोहित होने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता हा? क्या किसी को साक्षात्कार नहीं होता है तो श्रुति कहती दृष्ट के इंद्री दे के इंद्री मन प्राण तन अहंकार महात प्रकृति आत्मा परमात्मा सभी उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदार्थ है सूक्ष्म पदार्थ के साक्षात्कार करने का स्वभाव जिन महात्माओं का है वह सूक्ष्मदर्शी महात्मा जो बाय और आप ये क्या है कि सूक्ष्म अर्थ का विवेचन करने में समर्थ एकाग्र मन से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं ऐसे लोग साक्षात्कार करते हैं भगवान का औतरणिका है क्या इसमें औतरणिका देखो पहले नहीं मूल एक भूतेषु गूत्मा न प्रकाशते दृश्य से तो अग्रिया सूक्ष्म गूढ़ोत्मा न प्रकाशते गूढ़ा आत्मा ऐसा प्रदचछित करेंगे सर्वेश भूते गूढ़ क्या है सर्वेश इसमें। आत्मा गूढ़ा न प्रकाश केश सूक्ष्मया अग्र बुद्धिया दृश्य से, अ? अ? से तो सूक्ष्मदर्शि सूक्ष्मया अग्रिया बुद्धिया दृश्य से आत्मा ऐसा गुढ़ा यही था ना सर्वेश you... भूतेश आत्मा ऐसा गुढ़ा ना प्रकाश सके सभी पदार्थों में आत्मा आत्मा रूप से विद्यमान ऐसा करते परमात्मा सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान परमात्मा गोढ़ा तिरोहित है इसलिए ना प्रकाश सके प्रकाशित नहीं होता है या प्रत्यक्ष नहीं होता है याक्षकृत नहीं होता है तो मन के त्रोहित मन जो है वासनाओं से आच्छादित है तो मन के त्रोहित होने से परमात्मा उत्त होने कहा गया है वासनाओं से मन आच्छादित है वासनाओं का यदि आवरण हट जाए ना जो विविध प्रकार की इच्छाएं मन में पड़ी हुई हैं ये कर ले वो कर ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले, ले तो परूक्ष्मी महात्माओं के द्वारा सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ महात्माओं के द्वारा सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि से परमात्मा दिखाई देता है परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है भाष्य में देखेंगे सर्वेश भूतेशु का सभी पदार्थों में आत्मा का अर्थ आत्मा रूप से वर्तमान और ऐसा काम परमात्मा सभी पदार्थों में आत्मा रूप से विद्यमान या परमात्मा गुणत्रय माया तिरोहित अर्थ है त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मिका माया से त्रोहित होने के कारण त्रिगुणात्मिका हाँ तो माया से तुरोहित होना त्रिगुणात्मिका प्रकृति से तुरोहित होना तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से त्रोहित होना कैसे समझेंगे कि प्रकृति ही दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होती है और परिणत होकर के वो क्या करती है कि प्रकृति दे इंद्री और विषय रूप में परिणत हो करके विषयों में भौग्य बुद्धि उत्पन्न करके बहिर्मुख कर देती है और जिस कारण क्या व्यक्ति परमात्मा को नहीं जान पाता है तो क्या कहते हैं कि परमात्मा उससे त्रोहित हो गया प्रकृति प्रकृति से आत्मा कैसे त्रोहित हुआ कि प्रकृति दे इंद्रिय और विषय रूप में परिणत होकर के विषयों में भोग्यत बुद्धि उत्पन्न करके बहिर्मुख करती है प्रकृति इंद्रिय विषय रूप में परिणत होकर विषयों में भोग्यत बुद्धि उत्पन्न करके क्या करती है बहिर्मुख तो परमात्मा को जान पाएंगे तो क्या कहा जाएगा परमात्मा अच्छा लिख तो हो गया विश्व में भोग्यत बुद्धि हो गई तो परमात्मा को नहीं जान पाएंगे इस कारण से कहते हैं कि प्रकृति ही त्रोधान कर रही परमात्मा का इस कारण कहा जाता है लगाइए त्रिगुणात्मिका प्रकृति से त्रोहित होने के कारण अजित भाई आप आभ्यंतर करना नाम वाय और आंतरिक इंद्रियों को बाय और आंतरिक इंद्रिया ना जीतने वाले को अजित आंतरिक इंद्रियों को इंद्रिया ना जीतने वाले को या वाय और आंतरिक इंद्रियों का संयम ना करने वाले को ठीक से प्रकाशित नहीं होता है मतलब ठीक से ज्ञात नहीं होता है ठीक से प्रत्यक्ष नहीं होता है वाय देखना अंतरकरण कौन अभ्यंतरकरण कौन है मन और वायकरण कौन है चिछुआ दी तो देखो साधन भजन करते हैं कभी कभी किसी को कुछ मोह हो जाता है इसलिए कहेगा यथावत प्रकाशित नहीं होता है ऐसा यथावत प्रकाशित नहीं होता है बाय और आंतरिक करणों को बाह्य और आंतरिक इंद्रियों का संयम न करने वाले को परमात्मा यथावत प्रत्यक्ष नहीं होता है दृश्य थे तू अग्रियाबुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्श भी देखो अग्रिया कर्थ किया आएका, एकाग्र युक्त्या मतलब एकाग्रता से युक्त ये विशेषण किसका है बुद्धिया का अग्रिया एकाग्रता से युक्त एकाग्रता से युक्त मतलब एकाग्र एकाग्र बुद्धि। एकाग्र से युक्त बुद्धि का क्या मतलब है एकाग्रता से युक्त बुद्धि को समझाते हैं बाय और आंतरिक विषयों में प्रवृत्ति से रहित बाय और आंतरिक विषयों में प्रवृत्ति से ना तो वाय विषयों में जाए और ना ही आंतरिक विषयों में जाए आंतरिक विषय शोकमो की लेकर के विचार करने लगा हमको बहुत दुख होता है ये होता है वाय विषय तो प्रसिद्ध है ना के के को का, का, का, का। स्पष्टीकरण तो है और सूक्ष्म पदार्थों को सूक्ष्म पदार्थों का विवेचन करने में समर्थ या सूक्ष्म पदार्थों को समझने में समर्थ है सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ है और सूक्ष्मी का अर्थ है को को जानने के सुभाव वाले, को जानने के के महत्मां को, महत्मां के वाले महात्माओं द्वारा दिखाई देता है महात्माओं को महात्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष होता है ऐसा बताया गया सूक्ष्मी नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा सूक्ष्मी महात्मा येद्वांग मनसी प्राजेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान महात्म येदेद येद मनसी वाक् तो मनसी ग्यान है है में में में वाक वाक वाक वाचा लिंग में है लिंग में है। वाक दो बनेंगे ना ये आया रूप भागुरी से टप होता है तो वाचा बन जाता है भागुरी अच्छा काम किया उन्होंने नहीं पृष्पदा रूप नहीं बनता पृष्ठी रहता आगे देखेंगे वाक मनसी येत तो प्रदचछेद देख लो पहले यच्छेद येद मनसी प्राज तद येत तथ येत ज्ञाने आत्मनि क्या प्रदचछेद होगा ज्ञाने हाँ सप्तमी ज्ञाने ज्ञानम आत्मनि महाति न तद तत्त शांत आत्मनि तत्त शांत आत्मनि लगाने की कोशिश करो अन्य वाक मनसी येत प्राज्ञा कर बुद्धिमान साधक बुद्धिमान साधक कौन जो परमात्मोपासना में सुर गया है कि प्राज्ञ साधक वाक मनसी येत यहाँ यमु उप में धातु से अच्छेत बना है बुद्धिमान साधक वाक इंद्री का वाक इंद्री को मन में संयम करके स्थित करे das, मन में संयम करके या मन में बस करके स्थित करे बस किसका करेगा मन नहीं मन में बस करके स्थित करे Bha. वाक का मतलब ये सिंधी में अर्थ ठीक रहेगा कि बुद्धिमान साधक वाक को बस में करके मन में स्थित करे वाक इंद्री को बस में करके मन में स्थित करे तो ठ का अर्थ है क्या बस में करना संयम करना यह छेट का अर्थ है हिंदी, हिंदी अनुवाद अनु, में वो ठीक रहेगा वो ही बोला करे माने। क्या है कि मन में स्थित करे म, म, कहने का मतलब है कि वो बोलना बंद कर दे तो वाक्य का कार्य नहीं तो होगा संयम वस्तीकरण में आ गया तो, तो, तो, तो बोलना बंद तो मन में स्थित करने का फिर अभी सब आएगा इसमें शब्द अभी देखिए सब आएगा ध्यान देना दूसरे से व्यवहार करने का प्रधान साधन का क्या है वाघ इंद्री दूसरे से व्यवहार करने का प्रधान साधन क्या है वाघ इंद्री पे निग्रह कर लेना तो अपने आप जो है बहुत सारा जो है काम बन जाता है साधक का इसका संयम भी कुछ लोगों का स्वभाव होता है ज्यादा बोलना वो बहुत बड़ी बात है इसलिए वाक्य ही नाम लिया गया है और वाक इंद्री यहाँ पर अन्य सभी इंद्रियों का उपलक्षण है सभी कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री सब का उपलक्षण है वो तो मतलब सभी दसों इंद्रियां लेना यहाँ पर वाक्सहित दसो इंद्रियों को वाक् सहित दसो इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करें। तत् आत्मनी ज्ञाने अच्छे थे और तत् फिर मन को कहाँ स्थित करें करे से करे। लेना है मनसा मन को आत्मनी करते आत्मा में विद्यमान और ज्ञाने करते बुद्धि मन को आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे या मन को बस में करके आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे आत्मा में क्या रहती है बुद्धि आत्मा में क्या रहती है बुद्धी. तो आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे किसको हुँ? मन, मन, मन, को? मन को पहले तो था कि बुद्धिमान साधक वाक इंद्री को बस में करके वाक को बस करके मन में स्थित करे मन को तो मन को बस करके आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे ज्ञान एक थे बुद्ध तो मन को कहा स्थित करे बुद्धि कहाँ स्थित है आत्मा विद्यमान है ना दे। मन तो सब अंदर ही है बने आत्मा में विद्यमान ज्ञान में स्थित करे अच्छा अब ज्ञान ज्ञान तो रहता है कोई भी तो का इसलिए कहा लगाइए ज्ञानम महाति आत्मा है इसलिए कहा लगाइए ज्ञानम महाति आत्मा ही नहीं अच्छे थे ज्ञान को ज्ञानम करते ज्ञानम या बुद्धि बुद्धि को महान आत्मा में या बुद्धि को बस में करके महान आत्मा में स्थित करे क्या होगा बुद्धि को बस करके तो महान आत्मा में स्थित करे बस करके या तो निग्रह करके बुद्धि को महान आत्मा में निग्रह करके स्थित करे और अभी बताए शब्दार्थ लगाइए शब्दार्थ लगाइए सब आएगा अभी है ना अभी केवल शब्दार्थ लगाइए व्याख्या करेंगे आगे देखना क्या है फिर अभी किसको स्थित करने की बात आई बुद्धि को अब बुद्धि को कहा अच्छा बुद्धि को कहा स्थित करना है आत्मा में आत्मा में है और तत्ते आत्मनी ये आत्मा को कहा स्थित क्या लेना है यहाँ पर थे? आत्मनी आत्मा को शांत आत्मा शांत का अर्थ है की उर्मी से रहित आत्मा उर्मी होते हैं विकार छह उर्मिया हैं तो छर्मी से रहित परमात्मा को क्या कहा जाता है शांत तो शांत विशेषण आ गया तो शांति आत्मनि से ले लिया परमात्मा की आत्मा को उर्मी से रहित परमात्मा में स्थित करें आत्मा को बस में करके उर्मी से रहित परमात्मा में स्थित करें ये जो है दी थी बताई वसीकरण की अब ये तो शब्दार्थ हो गया अब व्याख्या में चलिए जो आपकी बातें हैं व्याख्यान में आ जाएंगी हम्म तो अब ये जो साधना करना है ना साधना तो एक स्वयं की बहुत लंबी यात्रा है व्यक्ति की तो जो साधना में एक यात्रा है तो क्या क्या करना है इस यात्रा में मार्ग में तो बताते हैं या वाक पद जो आया है ना वो कर्मेंद्री और ज्ञान सभी का उपलक्षण है तो मतलब वाक सहित सभी इंद्रिया लेना है इसका नाम क्यों लिया कि दूसरे से व्यवहार का प्रधान साधन कौन है वाक आ, यही है व्यवहार मुख्य साधन अब देखिए तो ये जो इंद्रिया है ना ये मत वाले घोड़ो के समान अपने अपने विषय में चरण करती रहती हैं जैसे मतवाले घोड़े जो है ना कहीं के कहीं रास्ते में खिलते रहते हैं इंद्रियां भी घोड़ों के समान मस्त होकर के विषयों में चलती रहती हैं अब विषयों से इंद्रियों को हटाना ही इंद्रियों का वसीकरण है ये था ना इंद्रियों को मन में बस करके स्थित करें इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करें तो किसका वस में करता है इंद्रियों को इंद्रियों को बस में करने का मतलब क्या है विषय से इंद्रियों को हटाना विषय से हाँ हटाना ही व्यसीकरण है समय पर भोजन करना चाहिए लेना चाहिए भूख लगे बहुत लोग है बकरी जैसा दिन भर खाता रहता है सुबह स्वभाव दिन भर कुछ न कुछ खाती रहता है तो क्या करेंगे आजकल ज्यादा चल गया रिवाज है बकरी का देखेंगे ना कभी भी दिन भर चौबीस घंटे खाएगी कुछ न कुछ मिलेगा इसे आजकल मनुष्य का भी स्वभाव वैसे हो गया है विशेष इंद्रियों को हटाना ही इंद्रियों का वसीकरण है तो साधक को चाहिए कि पहले इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में स्थित करे इंद्रियों को वश में करने का क्या मतलब उनको विषय से हटा ले अब जब हम जो बोलते हैं ना यदि अनावश्यक बोलना बंद कर दें। वाक इंद्री का विषय क्या है वचन बोलना यही विषय है ना तो उसको बोलने से हटा दो जो आ, जो अति अनिवार्य व्यवहार है जिसके बिना काम न चले तो बोलो नहीं चुप रहो अब जो देखना जरूरी है तो देखो नहीं मत देखो क्या देखना है ऐसा ही जो सुनना जरूरी है सुनो नहीं तो क्या है तो ये यह, यही मतलब है इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में स्थित करें, देखेंगे तीसरी पंक्ति इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करने का अर्थ है मिला इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करना है तो मन में स्थित करने का क्या अर्थ है ध्यान से प्रतिकूल मन की प्रवृति का त्याग ध्यान से प्रतिकूल भी मन की प्रवृत्ति होती है ना एक तो क्या होता है मन जब अंदर जाने लगेगा ना अंतरमुखी होने लगेगा जब मन अंतर्मुखी होने लगे तो कहा जाएगा ध्यान अनुकूल प्रवृत्ति हो रही है किसकी मन, मन की जब मन अंदर जाने लगे तो क्या कहा जाएगा कि ध्यान के अनुकूल प्रवृत्ति हो रही है और अंदर न जाकर के विशेष चिंतन करता रहे तो ध्यान के अनुकूल प्रवृत्ति है या प्रतिकूल प्रवृत्ति है तो देखो इंद्रियों को बस में करके मन में स्थित करने का अर्थ है मन की ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति का त्याग ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति किसकी मन की जैसे बोलने की इच्छा हो गई किसी को देखने की इच्छा हो गई कोई खाने की इच्छा हो गई सुनने की इच्छा हो गई समाचार लेने की इच्छा हो गई किसी की तो ये सब क्या है ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ मन की हो रही इनका त्याग होना चाहिए बस केवल ध्यान के अनुकूल प्रवृत्ति रहे और कोई प्रवृत्ति ना हो मन की ध्यान ये ये मन में स्थित करने का अर्थ हो गया मन की ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति का त्याग लगाइए चक्षु आदि इंद्रियों का रूप आदि विषयों से संबंध होने पर ध्यान से विपरीत प्रवृत्तियां होती रहती हैं चक्षु आदि इंद्रियों का रूप आदि विषयों से संबंध होने पर क्या होता है ध्यान से विपरीत प्रवृतियां होती हैं इसलिए उन्हें निगृहित करके इंद्रियों को निगृहित करके मन में स्थित किया जाता है और जब मन में स्थित हो गया तो ऐसा होने पर आत्मा की ओर उन्मुख होने के लिए मन तैयार हो जाता है आगे देखना इंद्रियों को मन में स्थित करना बड़ा कठिन काम है जैसे घोड़ों के लगाम लगाना जैसा कार्य है बड़े बड़े घोड़े हो तो लगाम नहीं लगाने देंगे उधर भागते रहेंगे वही बड़ा कठिन काम है अब देखना यदि लगाम लग गई ना घोड़े को तो नियंत्रण में आ गया तो मन रूप लगाम से नियंत्रित इंद्री रूप घोड़े फिर विषय में जा नहीं पाते हैं अब देखो तो इंद्रियों को मन में स्थित करने के बाद फिर मन को कहाँ लगाएं? तो श्रुति कहती तद अक्षे ज्ञान आत्मनी बीला आत्मा में विद्यमान बुद्धि को श्रुति ज्ञान सबसे कहती है मतलब आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करें किसको मन, मन को है ना मन को बस मन को बस में करके आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे <Nh Line Rules> तो अब देखना यहाँ पर बुद्धि क्या है तो बताते हैं वह विषयों में त्याजत्व का निश्चय रूप है कौन बुद्धि बुद्धि का है निश्चय कैसा निश्चय विषयों में त्याजित्व का निश्चय लो विषय त्याज्य है ऐसा निश्चय ही बुद्धि यहाँ पर है क्या विषय त्याज्य जब विषय त्याज ऐसा निश्चय हो जाएगा तो फिर किसी पदार्थ को चाहेगा वो जब क्या है बुद्धि हमको ग्राय हैं विषय हम मतलब विषय ग्राय है तब वो क्या विषय की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है विषय त्याज है तो विषय को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करेगा तभी तो मन में स्थित होगा बुद्धि में आगे त्याग जो हो सुन लो तो मन में स्थित हो गई सुन लो सुन लो सुन लो इंद्रियों को मन में स्थित करने का तो यही बताया था ना कि ध्यान से प्रतिकूल मन की प्रवृत्ति का त्याग तो ध्यान नहीं रुक जाओ क्रम से चलो इंद्रियों को मन में स्थित करने का क्या मतलब हुआ देख लो इंद्रियों को मन में स्थित करने का क्या हुआ ऊपर था ना चौथी हो गया अच्छा अब मन को कहाँ स्थित करें? तो मन को बुद्धि में स्थित करें। तो बुद्धि क्या है विषयों में पहले तो क्या है कि हटा लिया प्रयास से और फिर क्या है की त्याजत्व का निश्चय हो जाए कि उनको त्याज्य ही हैं, तो हटाने के बाद फिर इंद्रिया हटाने के बाद फिर मन बाद में नहीं जाएगा माँ पहले हटा लिया फिर निश्चय हो जाए बिल्कुल तो बुद्धि क्या है विषयों में त्याजित्व का निश्चय रूप मतलब विषय त्याज्य हैं है। ऐसा निश्चय क्या है बुद्धि है देखो अर्थात विषय त्याज्य हैं ऐसा निश्चय ही बुद्धि है मन को निगृहित करके मतलब मन को बस में करके बुद्धि में लगाने का अर्थ है मन को बश में करके बुद्धि में लगाने का अर्थ है वैसे निश्चय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना निश्चय के अनुकूल प्रवृत्ति को कि विषय त्याज्य है ऐसे निश्चय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना और उसमें सुख प्रकाश में तो कहा गया है कि आत्मा आत्माग्राह है और विषय त्याज्य है उसने इतना और जोड़ा है आत्मा आत्माग्राह आत्मा है और विषय ऐसे निश्चय की अनुकूल प्रवृत्ति होती रहना चाहिए यही हमारे लिए ग्राह है ये, ये है वो त्याज्य है वो त्याज्य ऐसा आगे देखना इसके पश्चात क्या है कि बुद्धि को कहाँ करना है बुद्धि को बस में करके आत्मा में स्थित करना है ज्ञानम आत्मनी है ज्ञानम ज्ञानम आत्मनी है क्या फाटक अपना हाँ है ज्ञानम आत्मनी है यहाँ पर आत्मा पर से अपने प्रत्येगात्म स्वरूप को लेना है और ज्ञानम आत्मनी महात्मी अच्छे थे ना तो महा शरीर रूप रथ का स्वामी होने से उसको महान कहा गया आत्मा को बुद्धि को बस में करके आत्मा में स्थित करने का कर अर्थ है क्या अच्छा ठीक है वो हमने मिला दिया था मिलाना नहीं चाहिए मतलब बुद्धि क्या थी विषयों में त्याजत्व का निश्चय रूप विषयों के और ये अलग आया है ठीक है वो हमको वहां पर ये नहीं कहना चाहिए था आगे देखेंगे कि बुद्धि को बस में करके आत्मा में स्थित करने का अर्थ है आत्मा ही उपादेय है इसलिए वही साक्षात्कार के योग्य है उपाधेय करते ग्राह्य। विषय है त्याज्य और ग्राह्य कौन है ग्रह मतलब ग्रहण करने योग्य आत्मा ही उपाग्राह है इसलिए वही साक्षात्कार के योग्य है वही जानने योग्य है और जो त्याग है वो वो जानने योग्य होता है आत्मा ही उपादेय है इसलिए वही साक्षात्कार है ऐसा समझकर बुद्धि का एकमात्र आलंबन आत्मा को बनाना बुद्धि का एकमात्र आलंबन किसको बनाना आत्मा को। तो ये क्या है कि बुद्धि को बसमे करके आत्मा निश्चित करना है ना कि बुद्धि का एकमात्र आलंबन आत्मा को बनाना है अब देखिए यहां पर मतलब आत्मा ही ग्रह है तो इसी को आलम्बन बना लो इसके पश्चात आत्मा को बसमें करके शांत परमात्मा में स्थित करते हैं शांत का मतलब होता है छर्मी है? है।, है, है इनसे रहित परमात्मा को क्या कहते हैं शांत है और अपनी आत्मा को शांत परमात्मा में स्थित करने का अर्थ है कि अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा का श्रेष्ठ समझना अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा का हम परमात्मा के शेष हैं परमात्मा के लिए हैं उनके ही हैं हम उनके ही उपयोग के लिए हैं उनकी सेवा के लिए हैं ऐसा तो परमात्मा की इच्छा के अनुसार उपयोग के योग्य होना ही आत्मा का शेष है अब देखना तो इस प्रकार क्या है कि आत्मा को कहा स्थित करना है परमात्मा में मतलब उनको अपना शेष समझना इस तरह से क्या होगा कि परमात्मा का ध्यान हो जाएगा जो अपनी आत्मा में स्थित करेंगे तो अपनी आत्मा का ध्यान हो जाएगा परमात्मा स्थित करेंगे तो परमात्मा का ध्यान हो जाएगा इस प्रकार इंद्री आदि का वसीकरण करके ब्रह्म परमात्मा उपासना करने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है यहाँ अर्थ में उर्व में उन्ते का जो अर्थ है ना छह उर्वी हो जाएगा भोजन की व्यवस्था करके चलना तो उन्होंने कह दिया जब तुम तो इतना छोड़ कर आया आया तो बंदा उठ के भोजन क्यों खाता है? खटाए तो के भोजन छोड़ दिया अब भिछा मांग कर घरों से खाने लगे फिर उसको भी छोड़ दिया उन्होंने जगन्नाथ का महाप्रसाद रखा रहता है वो खाने लगे तो उसको भी छोड़ दिया जो खा पी करके कर कर लोग फेंक देते हैं ना नाली नाली में कहीं तो गिर जाता है इधर उधर झाड़ू लगाने से तो उसको इकट्ठा करके कर धो करके रात में रखा ले भोजन और ब्रज आ गए तो एक दो अच्छा छीते बस खूब किया उन्होंने होगा तो है कैसे महात्मा लोगों ने साधना की ये बता पाएंगे राधा कुंड पे जाइए वहाँ दर्शन करिए कुंड रघुनाथ गोस्वामी समाधि बहुत है हो गया ऐसा तो उदाहरण तो मिलना मुश्किल है छप्पन भोग खाते खाते भगवान प्रकट हो गए मनुष्य को मतलब भजन प्रेम से करना पड़ेगा भजन में प्रेम होगा तो ये इतना ही जितने छेदवांग मन से तद अच्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मनी महात्मी अच्छे तद्य छेद छांते आत्मनी दान्मान दान्मान सी सी सी तरौके तरौके देख लो ये मन प्राज तत्त ज्ञाने आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महात्म येतच्छेत प्राप्त आत्मनी देखिए इसका अन्वय प्राज्ञा वाक मनसी अच्छेत प्राज्ञा बुद्धिमान साधक वाक मनसी अच्छेत वाक इंद्री को मन में स्थित करे बुद्धिमान साधक वाक इंद्री को मन में बस करके स्थित करे हिंदी में क्या वाक्य अच्छा रहेगा कि वाक इंद्री को बस में करके मन में स्थित करे ये अर्थ हो जाएगा अब तब आत्मनि ज्ञाने अच्छे तब से क्या लेना है मन को आत्मनी कर्थ आत्मा में विद्यमान ज्ञाने कर थे बुद्धो मन को बस में करके आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे अब किसमें स्थित करे बुद्धि में बुद्धि को कहा स्थित करे ज्ञानम महाति आत्मा ने नहीं अच्छे ज्ञानम करते बुद्धि बुद्धि को बुद्धि को वसीकृत करके महान आत्मा में स्थित करे तद शांत आत्मा नहीं तद शांत आत्मा ने क् क्षेत्र से क्या लेना यहाँ पर आत्मा को आत्मा को वसीकृत करके छह विकारों से रहित परमात्मा में स्थित करे शांत परमात्मा में स्थित करे ऐसा शब्दार्थ हुआ भक्स में आएंगे औतनी का वाय और आभ्यंतर इंद्रियों वाय और आभ्यंतर इंद्रियों के व्यापारों के अभाव की रीति वाय और आंतरिक इंद्रियों की प्रवृत्तियों के अभाव लग जाएगा वाय और आभ्यंतरकरणों की प्रवृत्ति का अभाव का प्रकार प्रवृत्ति के अभाव का प्रकार है क्या आगे देखना निर्दिष्ट स्वरूप ज्ञान प्रकारम प्रकार और अध्यात्म योगागमन इस प्रकार कहा गया निर्दिष्ट कर से कहा गया इस प्रकार कहा गया जीवात्म स्वरूप के ज्ञान के प्रकार को कहते हैं जीवात्म स्वरूप के ज्ञान का प्रकार मतलब जीवात्म स्वरूप को जानने का प्रकार जीवात्म स्वरूप को किस प्रकार जान सकते हैं जीवात्म स्वरूप को मतलब आत्म स्वरूप के ज्ञान का प्रकार मतलब आत्म स्वरूप को जानने का प्रकार आत्म स्वरूप को किस प्रकार जान सकते हैं और ऊपर कैसा था बाय और आभ्यंतर इंद्रियों की प्रवृति बाय और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से रहित करने का प्रकार ये ठीक रहेगा क्या बाय और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से रहित करने का प्रकार मतलब किस प्रकार वाय और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से रहित किया जाए बाय और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से आ उनकी इंद्रियों की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए बाय और आभ्यंतर इंद्रियों की प्रिवर्त... बाय और आभ्यंतर इंद्रियों को प्रवृत्ति से रहित करने का प्रकार और अध्यात्म योगाधिगमन इस प्रकार कहे गए जीव स्वरूप जीव आत्म स्वरूप के जानने के प्रकार को कहते हैं दर्शित कहते हैं यक्षेद वांग इत्यादि ना शब्दों से कहते हैं यक्षेदी इत्यादि इत्यादि देखो इमुत को प्रस्तुत करकेन प्रकार प्रकार इस प्रकार कहा है भाष्यकार ने अब देखना इसका कुछ दूर विव्रतम क्या प्रकाशिकाया मिलेगा आपको कुछ लाइन आगे है नहीं लाइन आगे मिलेगा नहीं। तो विव्रतम के पहले है इति मिला तो उसके साथ इस मंत्र को प्रस्तुत करके ने ही करते क्योंकि मतलब ऐसी औतरिका क्यों बनाई तो बताते हैं क्योंकि इस मंत्र को प्रस्तुत करके भाषिकता इतम भाषितम भाष्यकार ने ऐसा कहा है ठीक है भाष्यकार ने ऐसा कहा है ये पूरा पूरा श्री भाषु बीच का पूरी सब पंक्तियाँ वही श्री भाषिक यथावत अभी लगाइए भास्कर ने क्या कहा है तो लगाइए नाम मतलब रूप रूप से से से वर्णित वर्णित या दृष्टांत कही इंद्री आदि के वसीकरण का यह प्रकार कहा जाता है इंद्री आदि के वसीकरण के यह प्रकार इंद्री आदि के वसीकरण की यह रीति कही जाती है अस्वादी रूप से वर्णित इंद्रिया आदि को बस में करने की यह रीति कही जाती है अक्षेर वांग वनसी ध्यान देंगे यहाँ पर वांग मनसी है किसी को भ्रम हो सकता है कि वाक और मन का द्वंद समास हो करके और यहाँ पर द्वितीय द्विवचन का रूप है द्विवचन में बन जाएगा ना द्विवचन में क्या बन जाएगा वांग मनसी नपुंस सूत्र है क्या नपुंस क्या करता है किसको हाँ वो कोसी करता है ना तो शंका हो सकती है कि वाक और मन का द्वंद समास हुआ है और द्विपचन का रूप है वाघ एक पद है तो उसके निराकरण के लिए ये बताते हैं यहाँ पर देखिए कहा गया अच्छा निराकरण के लिए तो ये देखेंगे वाक शब्द है वाक शब्द में द्वितिया भक्ति का सुपाम सुलुक इत्यादि से लुक हो गया है तो समस्त पद नहीं है और मनसी सी सप्तमी एक वचन में भी वक्ति आती है ना तो दीर्घ देख करके ही शंका हुई थी द्विवचन की तो कहते मनसी यहाँ पर सप्तमी को छानस दीर्घ हो गया या सप्तमी को अरसवाद दीर्घ हो गया है कुछ छूट गया ऊपर आइए यक्षेद वांग मनसी वांग मनस वाचम मनसी नियच्छेते वाणी को मन में बसमें करके स्थित करे वाणी को मन में बस में करके स्थित करें करे इसका अर्थ बताते हैं वाक पूर्वक कर्मेंद्री और ज्ञानेन्द्रीय को मन में बस करके स्थित करें देखना वाक पूर्वक ही सभी वाक पूर्वक ही व्यवहार होता है ना इसलिए वाक पूर्वक कह दिया मतलब वाणी पूर्व में है जिसके मतलब वाणी सहित सभी को वाणी सहित है वाक पूर्वक कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रीय को मन में बस करके स्थित करे अब हमने बताया ना यहाँ कोई समझ सकता है द्विवचन का रूप है तो कहते हैं वाक शब्द में द्वितीया द्वितीय का सुकाम स्लुक इत्यादि से लुक हो गया है यदि लुक नहीं होता तो द्वितीया एक वचन में, बन... में क्या बनता वहां क्या बनता लुक हो गया है मन में स्थित करें तो दीर्घ क्या हुआ कि मनसी पर सप्तमी थी रस होता है सप्तमी का छांदस तीर्घ हो गया है वो तो। अब तरद ज्ञाने आत्मनि तब से क्या लेना है यहाँ पर मना और आत्मनिज्ञाने मन को आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे है ना ज्ञाने कर्या बुद्ध धोनी अच्छे थे आत्मनिज्ञान ज्यान ज्ञान शब्देन अत्र अत्र इस मंत्र में अस्विन मंत्र ज्ञान शब्देन पूर्वोक्ता बुद्धि उच्च थे इस मंत्र में ज्ञान शब्द के द्वारा पूर्व में कही गई बुद्धि कही पूर्वोक्त बुद्धि कही जाती है कहाँ पर इस मंत्र में है ना अत्र इस मंत्र में ज्ञान शब्द के द्वारा पूर्वोक्त बुद्धि कही जाती है अब देखो ज्ञानी आत्मनि दोनों में सप्तमी व्यक्ति है, है? सप्तमी व्यक्ति है तो यहाँ पर सामानाधिकरण सप्तमी है या व्यधिकरण सप्तमी है सुनो सामाना ऐसा थोड़ा समझना जैसे राहो सिराहोरा आप तो इसका क्या अर्थ करते हैं बताइए है। अर्थ बोलो राहू के तु तो नहीं प्रसिद्ध है राहु का सिर राहू का सिर राहू का सिर। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ दोनों में सृष्टि तो नहीं है ना हाँ ये औपचारिक प्रयोग का उदाहरण है मतलब सिर भागी राहु है ना तो राहु तो औपचारिक प्रयोग का उदाहरण है ये का उदाहरण नहीं है तो अब यही यही समझो आप समान अधिकरण और के उदाहरण को वापस ये बताइए आत्मनि ज्ञाने अर्थ क्या किया बोलो नहीं? आत्मा में स्थित ज्ञान में आत्मा में स्थित बुद्धि में आत्मा में स्थित तो आत्मा और बुद्धि यहाँ एक अर्थ के बोधक सब नहीं या भिन्न अर्थ के बोधक है।, है ना हाँ। क्योंकि आत्मा में स्थित कौन बुद्धि तो ये भिन्न अर्थ के बोधक हो गए ना तो व्यधिकरण सप्तमी हो गई और यदि सामानाधिकरण सप्तमी होती तो आत्मरूप ज्ञान ज्ञानरूप रूप आत्मा ऐसे अर्थ हो जाते बताए समझ में है ना हाँ सामानाधिकरण होने से क्या दोनों एक अर्थ के बोधक होते और व्यवस्था दोनों भिन्न अर्थ के बोधक है <misterisation> तो आत्मा में स्थित बुद्धि में आत्मा में स्थित ज्ञान में तो व्यधिकरण सप्तमी मानी गई ना एक आत्मा का बोधक है बुद्धि का बोधक है भिन्न भिन्न अर्थ के बोधक हो गए तो व्यधिकरण सप्तमी है ऐसा लगाइए कहते हैं या हाँ ज्ञान ज्ञाने आत्मनी यहाँ पर व्यधिकरण सप्तमिया व्यधिकरण सप्तमी विभक्तियां हैं सप्तमी द्वी है ना क्योंकि दो सप्तमिया एक ज्ञाने में एक आत्मनि में ज्ञान नहीं आत्मनी यहाँ पर वेरीकरण में सप्तम विभक्तियां हैं इसका अर्थ होता है आत्मा वर्तमान है ज्ञान नहीं अच्छेत आत्मा में वर्तमान आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे आत्मा में विद्यमान आत्मा में विद्यमान बुद्धि में बस करके स्थित करे किसे स्थित करे बोलो भैया मन को अच्छा अब ज्ञानम आत्मनि महात नहीं ज्ञानम कर क्या बुद्धि को महात बुद्धि को करता महान आत्मा में स्थित करें बुद्धि को कर्ता महान आत्मा में वसीकृत करके स्थित करें किसको स्थित करें बुद्धि बुद्धि को अब या छेद शांत आत्मनी तत से क्या लेना है तम करता राम उस कर्ता आत्मा को सर्वांतर्यामी परब्रह्म ब्रह्म में वसीकृत करके स्थित करें उस कर्ता आत्मा को सर्वांतर्यामी परब्रह्म ब्रह्म में वसीकृत करके स्थित करे लगाइए अब देखो यहां पर ये शब्द पर ध्यान देना ज्ञानम आत्मनी महाति नियच्छेद ज्ञानम मतलब बुद्धि बुद्धि को कहा करना है आत्मा में आत्मा में और तद ये शांति आत्मनी फिर तथ से क्या लेना है आपको यहाँ पे आत्मा को तो आत्मा सबसे तो फुल है तो यहाँ पर यह कर्म है ना तो द्वितीय बुच्न में क्या बनेगा तम बनना चाहिए क्या होना चाहिए तम पर है क्या तद तो लगाइए उसको भाष्य में बताते हैं क्या बताते हैं भाष्य में हाँ व्यत्ते से तत यहाँ पर नपुंसक लिंगता हो गई है तद यहाँ पर नपुंसक लिंग व्यत्ते से हो गया मतलब क्या होता है वैदिक प्रयोगों में कुछ विपरीत हो जाता है विपरयास हो जाता है होना चाहिए तम तो हो गया था व्यत्ते से तत यहाँ पर नपुंसक लिंग हो गया अब देखना ऊपर क्या आया था ए, वो क्या था ये यहाँ पर सातु तत्परम आपनोती भूयो ना जाहते विज्ञान सार्थी यस्तु मना प्रग्रह नारम आप परम पदम एवं रहीना ऐसे रथी के द्वारा विष्णु के परम स्वरूप को, को प्राप्त ऐसे रथी के द्वारा विष्णु का परम स्वरूप प्राप्त करने योग्य है ऐसे रथी के द्वारा विष्णु का परम स्वरूप पदम करते क्या प्राप्त कि विष्णु का परम स्वरूप गंतव्य करते प्राप्त करने योग्य है ऐसे रथी आत्मा के द्वारा विष्णु का परम स्वरूप प्राप्त करने योग्य है इतनी भाषितम कम बोलो कहाषिक रहा नींद उ हाँ तो इधर बैठ जाते हैं ना अब देखिए यहाँ देखेंगे लग गया अभी यहाँ पर ये यह बिल्कुल श्री भाषा की पूरी पूरी पंक्तियां हैं अभी जो हुई है। जो अभी जो हुई है हाँ ये भाषा की पूरी पंक्तिया है विव्रतम क्या सुध प्रकाश के आया विवृतम करते व्याख्यातम और शुद्ध प्रकाश में व्याख्यान है विव्रतम करते व्याख्यातम मतलब व्याख्यात है क्या व्याख्या किस तरह व्याख्यात हुआ है पाठ क्या भैया मनो, मनो ननगुण है नागुण उसमें देखना पाठ ठीक है इसमें इसमें देखना ननगुण तीन ना है ना इसमें इसमें इसमें इसमें ना तो तीन होना चाहिए ना मनोन अनुगुण न अनुगुण अनुगुण अनुगुण हाँ इसमें बात ठीक है अच्छा प्रवृत्ति बैमुख्यापादनम वाणी को मन में स्थित करने का अर्थ है मन की ध्यान से प्रतिकूल अनुकूल का होता है अनुकूल और अननगुण का अर्थ होता है प्रतिकूल मन की ध्यान से अनु प्रतिकूल प्रवृत्ति को त्यागना बैमुख का आपादनम कर मुख करना या तो त्यागना वाणी को मन में बस में करके स्थित करने का अर्थ है की मन की ध्यान से प्रतिकूल प्रवृत्ति को त्यागना लग गया और मन का मन को बुद्धि में वसीकृत करके स्थित करने का कर अर्थ है अध्यवसाय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना अध्यवसाय के अनुकूल प्रवृत्ति को निश्चय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना कैसा अनु बता रहा हूँ मन को बुद्धि में बसीकृत करके स्थित करना ये निम्नम ना मन को बसीकृत करके बुद्धि में स्थित करने का अर्थ है अध्यवसाय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना के अनुकूल प्रवृत्ति को करना तो अध्यवसाय क्या है वो आगे बता रहे हैं बुद्धिश क्या अध्यवसाय बुद्धि है ना अध्यवसाय के अनुकूल प्रवृत्ति को करना मन को बुद्धि में स्थित करने का मतलब है बुद्धि के अनुकूल प्रवृत्ति को करना बुद्धि के अनुकूल प्रवृत्ति को करना बुद्धि क्या है बुद्धि चाह और बुद्धि है अर्थे विषयों में हेयत्व का निश्चय रूप विषयों में हेयत्व का विषयों में त्याजत्व का निश्चय रूप मतलब विषय त्याज्य हैं। ऐसी बुद्धि ऐसी बुद्धि मन को बुद्धि में स्थित करने का क्या अर्थ है कि बुद्धि के अनुकूल पर को करना बुद्धि के अनुकूल और बुद्धि क्या है विश्व में त्याजत्व का निश्चय विष्व में त्याज का यह बुद्धि है अब बुद्धि के अनुकूल प्रवृत्ति को करना ही मन को बुद्धि में स्थित करना है मतलब ऐसी प्रवृत्ति होती रहे भी हो जाएगा अच्छा और से लेना बुद्धि, उस बुद्धि को आत्मा में वसीकृत करके स्थित करना का अर्थ है उस बुद्धि को आत्मा में वसीकृत करके स्थित करने का अर्थ है सा उपाधेय तया सा कर, कर आत्मा आत्मा ही उपाधेय होने से मतलब आत्मा ही ग्राय होने से विषय तो त्याज्य हो गए तो उपाधेय क्या हो गई आत्मा साधक को सोचना भाई विषय त्याग आत्मा उपादे हमें मन को अपनी आत्मा में लगा देना है बुद्धि उस बुद्धि को आत्मा में बसीकृत करके स्थिर करने का अर्थ है आत्मा ही उपादे होने के कारण साक्षात्कार करने योग्य है साक्षात्कार करने अर्थ इतदादनम बुद्धि को आत्मा में बस करके स्थित करने का अर्थ है निम्नम नाम है ना बुद्धि को आत्मा में बसीकृत बस करके स्थित करने का अर्थ है आत्मा ही उपादेय होने से आत्मा ही या आत्मा का ही उपादेय तो होने के कारण आत्मा का ही ग्राह होने के कारण वही साक्षात्कार करने के योग्य है वही ही प्रत्यक्ष योग्य है ऐसी बुद्धि का विषय आत्मा को बनाना ऐसी बुद्धि का विषय ऐसी बुद्धि का विषय आत्मा को बनाना ऐसी बुद्धि का विषय किसको बनाना हाँ अच्छा अभी मतलब ऐसा निश्चय करना यही मतलब हो जाएगा हाँ। शांत फिर आत्मा को शांत परमात्मा में स्थित करें शांत करते स्वता उर्मी सट के प्रति बटे स्वता स्वतः उर्मी के विरोधी या स्वता स्वतः उर्मी से रहित स्वता उर्मी से तो स्वाभाविक रूप से छमियों से रहते है छर्मी कौन है शोक जरा मृत्यु छुदा पिपाशा छुदा पिपाशा शोक मोह जरा उत्यु छुदा पिपाशा भी तो तम करती है इसके लिए सब परेशान है ये न लगे तो आदमी तो बहुत आनंद हो जाएगा चलिए और शांति आत्मनी की समलव छह उर्मियों से रहित परमात्मा में महान महान जीवात्मा को वसीकृत करके स्थित करने का अर्थ लगाइए शांति आत्मनी का क्या अर्थ है शांत परमात्मा में महाता जीव से आत्मना महता या महाता आत्मना का अर्थ जीव समझ लेना शांत आत्मा में महान जीवात्मा को वसीकृत करके स्थित करने कर का अर्थ है तत्ष्टा प्रतिपत्ति के उनके शेषत्व का विचार उनके शेषत्व का मतलब हम परमात्मा के शेष हैं ऐसा विचार करना अपने में परमात्मा शेषत्व का विचार करना हम परमात्मा के शेष है उनके उपयोग के लिए है उनकी सेवा के लिए है और हमारा कोई प्रयोजन नहीं है उनकी सेवा के लिए है ऐसा उनके से का चिंतन करना ऐसा अब देखना यहाँ पर तद छेद शांति आत्मनि तो तद यहाँ पुल्लिंग होना चाहिए आत्मा का बोधा क्या इसका होना चाहिए तद क्यों हो गया तो कहते हैं आत्म शब्द को पुल्लिंग होने आत्म शब्द की पुल्लिंगता होने के कारण पुल्लिंग तत्श से निर्देश करने योग्य होने पर आत्म शब्द आत्मशब्द पुल्लिंग होने से पुल्लिंग तत्श से निर्देश करने योग्य होने से छानसत्वाद लिंग का व्यक्त्यास हो गया छान सत्वाद क्या हो गया नपुंसक लिंग हो गया अच्छा ऐसी बात पहले भी आई थी क्या एक जगह जो ऐसी बात आई है क्या आई हो तो, तो बताइए तो दूसरे के लिए आई होगी थोड़ा ले ते सारी नपुंसक लिंग था किसकी व्याख्या कर दी चलिए एक पैरा देख लो तो तो इसमें एक सौ तीन दिन ठीक है लग जाएगा ना तो उसी की व्याख्या आ गई अब यहाँ पर देखिए ये ये तो सब क्या किया उन्होंने रंग रामानुजमुनि ने श्रीवास्तिका तो और सुप्रकाश काकार को टीप कर दिया अब अपनी बात रखते हैं अच्छा रख दिया नहीं ये खुद लिखते तो किरणा लिख देते हैं। ये जहाँ लिखते हैं वहाँ देखो कैसा ननू अब ये इनकी सहेली आई है तो उन्होंने बड़ा उपकार किया है उनको उदृत कर के बात मानिएगा अब यह मुनि अपनी बात कहते हैं शंका ज्ञान ज्ञाने आत्मनी ऐसा है ना प्रथम पंक्ति में मंत्र की ज्ञान आत्मनी यहाँ पर व्यिकरण में दोनों सप्तमी व्यक्तियां सप्तमी द्वीपन है ना ज्ञाने आत्मनि यहाँ पर व्यक्करण में दोनों सप्तमी व्यक्तियां हैं आत्मनि वर्तमान ज्ञाने नि अच्छे आत्मा में विद्यमान बुद्धि में स्थित करे इस उक्ति ही ऐसा भाष्यकार का कथन अयुक्त है क्ति करते कथन किसका कथन भाष्यकार का कथन अयुक्त है और भास्ट, ननु भाष्य भास्ट मतलब बोलो ज्ञान इति वर्तमाने ये भाष्य है ना ये कथन अयुक्त है क्यों तो ध्यान देना आत्मनि जब व्यधिकरण सब, सप्तमी मानेंगे तो अर्थ क्या होगा ज्ञाने आत्मनी का बोलो आत्मनिवर्तमान ज्ञाने जब व्यम सब मानेंगे तो क्या अर्थ होगा आत्मनिवर्तमान हाँ। आत्मा में स्थित ज्ञान वर्तमान तो ज्ञान को कह रहा है ना आत्मा में स्थित ज्ञान ये कथन अयुक्त है क्यों अयुक्त है तो उसमें हेतु देते हैं अव्यवर्तकत्वाद आत्मनिवर्तमान विशेषण से क्योंकि आत्मनिवर्तमान ये विशेषण आ रहा है ना किसका ज्ञान का ज्ञान का विशेषण क्या है आत्मनि मतलब आत्मनिवर्तमान अर्थ है आत्मा में स्थित आत्मा में स्थित कौन ज्ञान आत्माश्चित कौन ज्यान? तो विशेषण क्या हो गया वर्तमान है, लगा नहीं. क्योंकि आत्मनिवर्तमान इस विशेषण का अव्यावर्तकत्व है क्योंकि यह विशेषण अव्यावर्तक है व्यावर्तक नहीं है पहले सुनो थोड़ी बात को विशेषण सार्थक होता है व्यावर्तक होने से या विशेषण का होता है व्यावर्तक व्यावर्तक कर होता है इतर से व्यावृति करने वाला इतर से भेद बुद्धि इतर से भेद कराने वाला जैसे सुनिए नीलम उत्पलम क्या कहा गया नीलम यहाँ बताइए विशेष क्या है और विशेषण क्या है नीलम नीलम विशेषण है विशेषण कहाँ तो रहता है विशेष में तो विशेषण रहता है विशेष में और नीलम को आपने विशेषण कहा तो नील तो यहाँ उत्पल ही है ना नीलम उत्पलम में कर्म ला रहे है ना नीलम क्या उत्पलम तो यहाँ पर यदि आप विशेषण कहेंगे नीलम को तो नीलम का क्या अर्थ होगा बोलो फिर नीलगुण क्या होगा नीलगुण नीलगुण ही तो उत्पल में रहेगा क्यों नीलम उत्पलम इस प्रकार जो बोला जा रहा है वहाँ नीलम क्या उत्पल है नीलम रूपम अस्थ्य नीलम रूपम अस्थ अस्त नीलम।, नीलम।, नीलम पता नहीं समझ में हाँ तो ये वो ये कि विशेषण नील है तो नील का क्या मतलब वहां पर नीलगुण नील अथवा नील? कही नीलत्व विशेषण है क्या विशेषण है नीलत्व तो का भी क्या है नीलगुण ठीक है क्यों नील सब उत्पल को कहता आप सुनिए तो जब नीलम उत्पलम यहाँ पर नीलम नील विशेषण लगाया गया ना तो विशेषण किससे क्या होगा कि उत्पल रक्त नहीं है विशेषण ने क्या किया इतर से व्यावृति करा दी इतर से भिद करा दिया इतर से या इतर से भिन्नवेन बोध करा दिया इतर से भिन्नवेन बोध करा दिया हाँ कि उत्पल कैसा नहीं है रक्त नहीं, नहीं है मतलब रक्तोत्पल से व्यावृति करा दी रक्तोत्पल से रक्तोत्पल से भिन्न बता दिया और रक्त उत्पल से भिन्न बता दिया सफेद उत्पल से भिन्न बता दिया तो विशेषण क्या होता है व्यावर्तक कैसा होता है जैसे कहें बुद्धिमान छात्र तो बुद्धिमान शब्द ने किससे व्यावृति कराई से मुझे ना व्यावृति करा दी भिन्न बता दिया ऐसा व्यावर्तक अर्थ होता है भिन्नत्विन बताने वाला है ना भिन्न रूप से बोध कराने वाला अब कहते है कि यहाँ पर देखो कहते है कि ये विशेषण यहाँ पर क्या बन रहा है ज्ञान का बोलो आत्मनी आत्मनी वर्तमान वर्तमान है आत्मनी वर्तमान तो देखिए तो विशेषण जैसे नील के नीला उत्पलम नील कहने से क्या मालूम होता है उत्पल रक्त नहीं है है ना ऐसा तो उत्पल रक्त भी होता है नील भी होता है सफेद भी होता है तब विशेषण क्या लगाते हैं नील तो ब्यावर्तक होता है विशेषण सार्थक हो जाता है अब ज्ञान आत्मा को छोड़कर कहीं रहता है क्या यदि ज्ञान आत्मा में रहे और आत्मा से अतिरिक्त भी कहीं रहे तो आत्मनि वर्तमान है यह विशेषण सार्थक हो जाएगा कि आत्मा में वर्तमान ज्ञान को लेना है दूसरे ज्ञान को नहीं, नहीं लेना है इसे उत्पल नील भी है रक्त भी है रक्त उत्पल है नील उत्पल है तब विशेषण सार्थक है <-atle> तो ज्ञान आत्मा में वर्तमान हो और अन्य में भी वर्तमान हो तब सार्थक हो जाएगा कि आत्मा में वर्तमान ज्ञान लेना है दूसरे को नहीं लेना पर ऐसा है क्या तो फिर विशेषण व्यावर्तक हुआ नहीं हुआ तो कैसे नहीं किससे व्यावृत्ति करेगी ज्ञान स्वरूप ऐसा है ना शंका करने वाला आत्मा को ज्ञान स्वरूप नहीं मान रहा है ये समझ के चलो है ना ये समझ के चलिए आप ऐसा ऐसा मानो फिर देखते हैं है ना आगे बताएंगे आगे। ऐसा देखिए अब देखना ये कथन अयुक्त है भाष्यकार का क्योंकि आत्मनिवर्तमान इस विशेषण का व्यावर्तकत्व नहीं है अथवा यह विशेषण व्यावर्तक नहीं है क्यों व्यावर्तक नहीं है क्यों आत्मनि अवर्तमान ज्ञान से वावत क्यों आत्मा में अविद्यमान ज्ञान का ही अभाव है मतलब समझना कि ज्ञान जब आत्मा में रहते रहता और आत्मा से एक मिनट ज्ञान आत्मा में रहता और अन्य में रहता तो आत्मा में न रहने वाला जो दूसरा ज्ञान होता उनु. उसकी व्यावृत्ति हो जाती इनु. तो आत्मा में न रहने वाला ज्ञान है क्या क्या कोई आत्मनि अवर्तमान मतलब आत्मा में न रहने वाले ज्ञान का ही अभाव है आत्मा में न रहने वाले ज्ञान का ही आत्मनी अवर्तमान ज्ञान से वाव बात है तब विशेषण सार्थक होगा तो इसलिए क्या कहा गया कि इसी युक्ति, की युक्ति अयुक्ता की भाष्यकार में यह कथन भाष्य में यह कथन अनुचित है ठीक है तो शंकाकार अभी बोल रहा है न चाह हम बताएंगे यदि कोई कहना चाहे जो राम ने कहा ना ऐसा कोई कहना चाहे हाँ राम ने जो कहा वही शंका आई अब पर की तद अच्छेद ज्ञाने इतनी एतावती मतलब ज्ञाने आत्मनी तद अक्षेद ज्ञाने आत्मनी, आत्मनी पद का उपयोग नहीं करते आत्मनी पद के देने से ही तो आत्मनी वर्तमान है जब आत्मनी पद नहीं देंगे तो तद अच्छेद ज्ञानी इतना एतावती उक्ते करते इतना कहने पर क्या नहीं कहेंगे आत्मनी तद अक्षेद ज्ञाने आत्मनि इतना कहने पर आत्म ज्ञान की भ्रांति हो जाती आत्म रूप ज्ञान की कोई ने क्या ने? समझ सकता साथ कि यहाँ पर ज्ञान को लेना है यदि आत्मनी नहीं कहते छेद ज्ञान है तो कोई सोचता ज्ञान से ज्ञान ले लेना ने ना ने ना है तो बुद्धि में स्थित नहीं करना है बल्कि आत्मरूप ज्ञान में स्थित करना है मतलब आत्मा में स्थित करना है तरअक्षेद ज्ञाने ऐसा कहने पर आत्मरूप ज्ञान की भ्रांति होगी ये जो राम ने कहते थे वो यहाँ आ गया ठीक है ये हो गया ये भ्रांति होगी असाकर्थ है इस भ्रांति के निवारण के लिए ज्ञाने आत्मनी ऐसा ऐसा कहा गया ऐसा हाँ तो, ज्ञाने आत्मनी इस प्रकार बेलिखण सप्तमी कही गई इस प्रकार बेलिगण या ज्ञाने तो, आत्मनी ऐसा कहा गया इति वक्तुम न सक्यम न था ना ऊपर क्या करने वही करेंगे ना का यहाँ ले आएंगे इति वक्तुम न सक्यम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्यों कहते हैं तथा सथि वैसा होने पर ज्ञाने आत्मनी ऐसा कथन होने पर तस्या एव भ्रंथे उस भ्रांति का ही कहते हैं जब उसको कहेंगे ना तो हम सामानाधिकरण यदि मान लेंगे तो भ्रांति और दृढ़ हो जाएगी फिर तो आत्मरूप ज्ञान सामान में तो एक ही अर्थ के बोधक हो जाएंगे अब कहते हैं कि लगाइए तथा सती तो गर्थ व्यवस्था होने पर सामानाधिकरण योजना नया की सामानाधिकरण की योजना से तस्या भ्रांति दृढ़ीकरण प्रसंगा उस भ्रांति के ही दृढ़ होने का प्रसंग होगा क्योंकि आत्मरूप ज्ञान और दृढ़ हो जाएगी यदि उसको लगाएंगे ना ही आत्म इत्यनेन आत्म कि कि आत्मनी इत्यने आत्म भ्रांति भी करते क्योंकि आत्मनी इत्यने आत्मनी पद के प्रयोग से आत्म रूप ज्ञान की भ्रांति निरस्त नहीं होती है क्योंकि आत्मनि इस पद के प्रयोग से आत्म रूप ज्ञान की भ्रांति निरस्त और नत्मनि वर्तमान से आत्मा में वर्तमान इस भाष्य का आत्मा में वर्तमान भाष्य में आया है ना क्या आत्मनी वर्तमाने ज्ञानी तो आत्मनी वर्तमान है इस भाष्य की पंक्ति का आत्मनी विषय विषय भाव लक्षण ना नाच्यान में बात नहीं करेंगे आत्मनी वर्तमान में इस भाष्य के कथन का आत्मा में विषय विषय भाव रूप संबंध से विद्यमान किस संबंध से विद्यमान विषय विषय भाव रूप की ज्ञान क्या हो जाएगा विषय और विषय कौन हो जाएगी आत्मा तो फिर क्या अर्थ हो जाएगा आत्मविषय ज्ञान क्या अर्थ हो जाएगा मतलब आत्मविश्यक ज्ञान आत्मवि हाँ यहाँ पर देखना कि विषय अर्थ में सप्तमी हो गई आत्मविषय ज्ञान ऐसा अब तो आत्मविषय ज्ञान भी अर्थ हो जाएगा ना तो कहने का मतलब है जब आत्मनि अच्छा ठीक है आत्मा में विषय विषय भाव रूप संबंध से विद्यमान तो ज्ञान ज्ञान। हो हो गया। क्या गया? क्या अर्थ तो इसका मतलब है आत्मवि की ज्ञान को लेना है दूसरे ज्ञान को नहीं लेना है अतो व्यावर्तक इसलिए आत्मनि आत्म, इसलिए व्यावर्तक होने के कारण व्यर्थता दोष नहीं है वाच्य ओम शाह पूर्णिमा भाव पूर्णमे बिष्ट ओम शांति शांति पचहत्तर सी